मेरे पे कभी श्रद्धा नहीं करना मेरे पे हमेशा संदेह करना निरंतर संदेह नहीं फिर भी करना, और करना। क्यों? क्यों नहीं बात मान के देखो हम जो बोल रहे हैं गुरु आगे है ना भाई संदेह किया करो मेरे पे तो हर तरह से जब संदेह कर लोगे उसके बाद एक श्रद्धा का जन्म होता है वो असली श्रद्धा है पहले से श्रद्धा थोपना वो गलत होता है श्रद्धा ऑटोमेटिक जन्मती है जब आप हर तरह से डाउट करके देख लेते हमेशा डाउट करना मेरे श्रद्धा को पेंडिंग छोड़ना वो अपने आप जन्मेगी हा ओके <laughs> तो बस कट करो